अनोशो टॉक जिन खो जा तिन पाइया नंबर टू प्रिय आत्मा ऊर्जा का विस्तार और ऊर्जा का सभी हो जाना चाहिए जो हमें पदार्थ की भांति दिखाई पड़ता है जो पत्थर की भांति भी दिखाई पड़ता है वो भी ऊर्जा शक्ति है जो हमें जीवन की भांति दिखाई पड़ता है जो विचार की भांति अनुको होता है जो चेतना की भांति प्रतीक होता है तो वो भी उसी ऊर्जा उसी शक्ति का रूपांतरण है सारा जगत चाहे सागर की लहरें और चाहे सरू के वृक्ष और चाहे रेत के कण और चाहे आकाश के तारे और चाहे हमारे भीतर जो है वो, वो सब एक ही शक्ति का अनंत अंत रूपों में प्रकटन है हम कहां शुरू होते हैं और कहां समाप्त होते हैं कहना मुश्किल हमारा शरीर भी कहां समाप्त होता है ये भी कहना मुश्किल और तो जिस शरीर को हम अपनी सीमा मान लेते हैं वो भी हमारे शरीर की सीमा नहीं दस करोड़ मील दूर सूरज है अगर ठंडा हो जाए तो हम यहां अभी ठंडे हो जाए इसका मतलब यह हुआ कि हमारे होने में सूरज पूरे समय मौजूद है और हमारे शरीर का हिस्सा है सूरज ठंडा हुआ कि हम ठंडे हुए सूरज की गर्मी हमारे शरीर की गर्मी चारों तरफ फैली हुए हवाओं का सागर है वहां से प्राण हमें उपलब्ध होता वो न उपलब्ध हो हम अभी मृत हो जाए तो जो श्वास हम ले रहे हैं वो श्वास हमें भीतर से भी जोड़े हैं हमें बाहर से भी जोड़े कहां हमारे शरीर का अंत है यदि पूरी खोज करें तो पूरा जगत ही हमारा शरीर है अनंत असीम हमारा शरीर और ठीक से खोज करें तो सब जगह का केंद्र और सब जगह विस्तार लेकिन इसकी प्रतीति और इसके अनुभव के लिए हमें स्वयं भी अत्यंत तो जीवन को तो ऊर्जा और लिविंग एनर्जी बन जाने जरूरी है जिसे मैं ध्यान कह रहा हूं वो हमारे भीतर ठहर गए अवरुद्ध हो गई धाराओं को सब्भा मुक्त कर दे का नाम तो जब आप ध्यान में प्रविष्ट होंगे तो आपके भीतर जो ऊर्जा छिपी है जो एनर्जी छिपी है वो इतने जोर से जागे कि बाहर की ऊर्जा से उसका संबंध स्थापित हो जाए और जैसे ही बाहर की शक्तियों से उसका संबंध स्थापित होता है वैसे ही हम एक छोटे से पकते रह जाते हैं अनंत हवाओं में कपते हुए हमारा अपना होना खो जाता है। हम विराट के साथ एक हो जाते उस विराट के साथ एक होने पर क्या जाना जाता है अब तक मनुष्य ने कहने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कहा जा सकता कबीर कहते हैं खोजने गया खोजते खोजते मैं खुद ही खो गया और मिला वो जरूर लेकिन तब मिला जब मैं खो गया और इसलिए अब कौन बताए कि क्या मिला कैसे बताए पहली बार जब कबीर को अनुभूति हुई तो उन्होंने जो कहा था फिर पीछे उसे बदल दिया पहली बार जब उन्होंने अनुभव हुआ तो उन्होंने था ऐसा लगा जैसे बूंद सागर में गिर गई उनके वचन हेरत है हिरत हिरत सखी रहा कबीर हिराई बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए खोसते खोजते कबीर खो गया बूंद सागर में गिर गई अब उसे पैर से वापिस लौट आए लेकिन फिर बाद में उन्होंने बदल दिया बदला बड़ी मूल्यवान बाद में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ गलती हो गई बूंद समुद्र में नहीं गिरी समुद्र ही बूंद में गिर और बूंद समुद्र में गिरी हो तो वापिस भी लौटाने ले को कोई लेकिन अगर समुद्र ही बूंद में गिरा हो तो, तो बड़ी कुछ नई और बूंद अगर समुद्र में गिरे तो बूंद कुछ बता भी सके लेकिन अगर बूंद में ही समुद्र गिरे तो बहुत कुछ नहीं तो बाद में उन्होंने कहा हेरत फिर हिरत, कभी समुदान बूंद में सुख भूल हो गई थी पहली दफा कि कहा कि बूंद गिर गई सागर में जब हम ऊर्जा के स्पंदन मात्र रह जाते तब ऐसा नहीं होता कि हम सागर में गिरते हैं जब हम कपते हुए जीवन स्पंदन मात्र रह जाते हैं तो अनंत ऊर्जा का सागर हम में गिर पड़ता निश्चित ही फिर कहना मुश्किल है कि क्या होता लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो होता है वो हमें पता नहीं चलता ध्यान रहे कहने और पता चलने में सदा सामंजस्य नहीं है जो हम जान पाते हैं वो कहने ही पाते हैं जानने की क्षमता असीम है और शब्दों की क्षमता बहुत सीम है बड़े अनुभव दूर छोटे अनुभव भी हम नहीं कह पाते अगर मेरे सिर में दर्द है तो वो भी मैं नहीं कह पाता और अगर मेरे हृदय में प्रेम की पीड़ा है तो वो भी नहीं कह पाता पर ये तो बड़े छोटे अनुभव ही और जब परमात्मा हम पर गिर पड़ता है तब जो होता है उसे तो कहना बिल्कुल ही करता लेकिन जान हम जरूर पाते हैं और उस जानने के लिए हम सब भांति शक्ति का एक स्पंदन मात्र रह जाना जरूरी है जैसे एक आंधी एक तूफान ऐसा शक्ति का एक उबलता हुआ झरना भर हम हो जाए हम इतने जोर से स्पंदित हों हमारा रोवा रोवा हृदय की धड़कन धड़कन श्वास श्वास उसकी प्यास उसकी प्रार्थना उसकी प्रतीक्षा से इस भांति भर जाए कि हम प्यास ही रह जाएं प्रतीक्षा ही रह जाए हमारा होना ही मिट जाए उस क्षण में ही उससे मिलत और वो मिलन कहीं बाहर घटित नहीं होता जैसे मैंने रात कहा वो मिलन हमारे भीतर ही घटित होता हमारे भीतर ही सोए हुए केंद्र है हमारे सोए केंद्र से ही शक्ति उठेगी और प्रकट होगी। एक बीज पड़ा फिर एक फूल खिलता है फूल और बीज को जोड़ने के लिए वृक्ष को तना बनाना पड़ता है शाखाएं फैलानी पड़ती है फूल छिपा था बीज में ही कहीं बाहर से नहीं आता लेकिन प्रकट होने के लिए बीज और फूल तक के बीच में जोड़ने वाला एक तना चाहिए तो वो तना भी बीज से निकलेगा वो फूल भी बीज से निकलेगा हमारे भीतर भी बीज ऊर्जा सीड फोर्स पड़ी हुई उठेगी तने की जरूरत है वो तना भी हमारे भीतर उपलब्ध है जिसे हम रीढ़ की तरह जानते हैं बाहर से ठीक उसके निकट ही वो यात्रा पथ है जहां से बीज ऊर्जा उठेगी और फूल तक पहुंच जाएगी वो फूल बहुत नामों से पुकारा गया है हजार पखड़ियों वाले कमल की तरह जिन्हें उस काम अनुभव हुआ है उन्होंने कहा हजार पखड़ियों वाले कमल की तरह जिसे हजार वाल पखड़ी वाला कमल खिल जाए ऐसा हमारे मस्तिष्क में कुछ खिलता है कुछ फ्लावर होता है लेकिन उसके खिलने के लिए नीचे से शक्ति का ऊपर तक पहुंचाना जरूरी और जब ये शक्ति ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी तो जैसे भूकंप आ जाएगा जिसे अर्थक्वेक हो गया हो ऐसा पूरा व्यक्तित्व कप उठेगा उस कंपन को रोकना नहीं उस कंपन में सहयोगी होना कोऑपरेट करना साधारणता हम रोकना चाहेंगे तो मुझे कई लोग आते हैं कि डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाए अगर डरेंगे तो गति ना हो पाएगी भय से ज्यादा आधार्मिक और कोई वृत्ति नहीं भय से बड़ा और कोई पाप नहीं।, को नहीं फिर जो है शायद वो सबसे गहरा नीचे रखने में हमें सबसे बड़ा पत्थर वही है और भय बड़े अजीब के और बड़े क्षुद्र कोई मुझे आके कहता है कि ऐसा लगता है पास पड़ोस के बैठे लोग क्या कहेंगे कि मुझे क्या हो रहा है पास पड़ोस के लोगों का भय हम परमात्मा से रोक ले सिस्ट और सभ्य मनुष्य ने पूरी तरह हंसना बंद कर दिया पूरी तरह रोना बंद कर दिया ऐसी कोई व्यक्ति ऐसा कोई भाव नहीं जिसमें वो पूरा डूबे वो हर चीज के बाहर खड़ा रह जाता है फिर संकू की तरह लटका रह जाता हंसते हैं तो हम डरे हुए रोते हैं तो हम डरे हुए पुरुषों ने तुझे रोना छोड़ दिया उनको ख्याल ही नहीं कि रोना भी कुछ आयाम है वो भी कोई दिशा हमारे ख्याल में नहीं है कि जो नहीं रोक सकता उस व्यक्तित्व में कुछ बुनियादी कमी होगी, उस व्यक्तित्व का कोई एक हिस्सा सदा के लिए कुंठित हो गया और वो हिस्सा सदा पत्थर के बोझ की तरह उसके ऊपर अटका रहेगा जिन्हें ऊर्जा के जगत में प्रवेश करना है उस सुप्रीम एनर्जी की यात्रा करनी है उन्हें सब भय छोड़ देने पड़ेंगे और सरल होकर अगर शरीर कपता हो कंपित होता हो गिरता हो नाचने लगता हो ये जान के आपको आश्चर्य होगा और लेकिन जान लेना जरूरी है कि जितने भी योगासन है वे सब ध्यान की स्थितियों में आकस्मिक रूप से ही उपलब्ध हुए हैं उन्हें किसी ने बैठ के सोच के निर्मित नहीं किया उन्हें किसी ने बैठ के तैयार नहीं किया वो तो ध्यान की स्थिति में शरीर ने वैसी स्थितियां ले ली है और तब पता चला कि ये स्थितियां और तब धीरे धीरे एसोसिएशन भी पता चला कि जब मन एक दशा में जाता है तो शरीर इस दशा में चला जाता है तब फिर यह ख्याल में आ गया कि अगर शरीर को इस दशा में ले जाया जाए तो मन उस दशा में चला जाए जैसे हमें पता है कि अगर भीतर रोना भर जाए तो आंख से आंसू आ जाते अगर आंख से आंसू आ जाएं तो भीतर रोना भर जाएगा ये एक ही चीज के दो छोर हो गए। जैसे हमें, तो हमें क्रोध आता है तो किसी के सिर के ऊपर हमारा हाथ उसे मारने को उठ जाता है जैसे हमें क्रोध आता है तो मुट्ठियां बंद जाती जैसे हमें क्रोध आता है तो दांत बिग जाते जैसे हमें क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती और जब प्रेम आता है तब तो मुट्ठियां नहीं भिजती तब तो दांत नहीं भिजते तब तो आंखें लाल नहीं हो जाती जब प्रेम आता है तो कुछ और होता है अगर मुट्ठियां भिची भी हों तो खुल जाती अगर दांत भिची भी हो तो खुल जाते, अगर आंख लाल भी हो तो शांत हो जाती प्रेम की अपनी व्यवस्था है ऐसे ही ध्यान की प्रत्येक स्थिति में भी शरीर की अपनी व्यवस्था है इसको ऐसा समझें कि अगर शरीर की उस व्यवस्था में आपने बाधा डाली तो भीतर चित्त की व्यवस्था में बाधा पड़ जाएगी जैसे अगर कोई आपसे कहे कि क्रोध करिए लेकिन आंखें लाल ना हो क्रोध करिए लेकिन मुठ्ठी ना बिचे क्रोध करिए लेकिन दांत ना बिचे तो आप क्रोध ना कर पाएंगे क्योंकि शरीर का ये जो अनुसांगिक हिस्सा है इसके बिना आप कैसे क्रोध कर पाएंगे अगर कोई कहे कि सिर्फ क्रोध करिए शरीर पर कोई परिणाम ना हो तो आप क्रोध ना कर पाएंगे अगर कोई कहे कि सिर्फ प्रेम करिए लेकिन आपकी आंखों से अमृत ना बरसे और आपके हाथों में प्रेम की लहरें ना दौड़ने और आपका हृदय ना ढड़कने लगे और आपकी सांस और तरह से ना चलने लगे आप सिर्फ प्रेम करिए शरीर पर कुछ प्रगतिमा न दीजिए तो आप कहेंगे तो बहुत मुश्किल ये नहीं हो तो जब ध्यान की स्थितियों में शरीर विशेष विशेष रूप से मुड़ने लगे घूमने लगे तब अगर आप उसे रोकते हैं तो भीतर की स्थिति को भी आप पागू कर देंगे वो स्थिति फिर आगे नहीं बढ़ेगी जितने योगासन हैं, वे सब ध्यान की स्थितियों में ही उपलब्ध हुए मुद्राओं का बहुत विस्तार हुआ अनेक प्रकार की आपने बुद्ध की मूर्तियां देखी बहुत मुद्राओं वे मुद्राएं भी मन की किन्हीं विशेष अवस्थाओं में फिर तो मुद्राओं का एक शास्त्र बन गया फिर तो बाहर से देख के कहा जा सकता है अगर आप झूठ ना कर रहे हो और ध्यान में सीधे बह जाए तो आपकी जो मुद्रा बनेगी उसे देख के भी बाहर से कहा जा सकता है कि लेकर आपके क्या हो उसको भी रोक नहीं लेना है मेरी अपनी समझ में तो नृत्य भी पहली बार ध्यान में ही जन्मा है। मेरी समझ में तो जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसके कहीं मूल स्रोत ध्यान से संबंधित मीरा कहीं नाचना सीखने नहीं गई और लोग सोचते होंगे कि मीरा ने नाचनाच -नाच के भगवान को पा लिया तो गलत सोचते मीरा ने भगवान को पा लिया इसलिए नाच उठी बात बिल्कुल दूसरी नाच नाच के कोई भगवान को नहीं पाता लेकिन कोई भगवान को पा ले तो नाच सकता है और जब समुद्र गिरे बूंद में और बूंद नाचने न ना लगे तो क्या करे और जब किसी भिखारी के द्वार पर अनंत खजाना टूट पड़े और भिखारी न ना नाचे तो क्या करे लेकिन सभ्यता ने मनुष्य को ऐसा जकड़ा है कि वो नाच भी नहीं पा मेरी समझ में दुनिया को अगर वापस धार्मिक बनाना हो तो हमें जीवन की सहजता को वापस लौटाना होगा तो ये हो सकता है कि जब ज्ञान की ऊर्जा जगे आपके भीतर तो सारे प्राण नाचने लगे उस वक्त आप शरीर को मत रोक लेंगे अन्य था बात वही ठहर जाएगी रुक जाए, और कुछ होने वाला था वो नहीं होगा लेकिन हम बड़े डरे हुए लोग हम कहेंगे कि अगर मैं नाचने लगू मेरी पत्नी पास बैठी है मेरा बेटा पास बैठा है वे क्या सोचेंगे कि पिताजी और नाचते हैं अगर मैं नाचने लगू तो पति पास बैठे होंगे क्या सोचेंगे कि मेरी पत्नी पागल तो नहीं होगी अगर ये भय रहे तो उस भीतर की यात्रा पर गति नहीं होगा और शरीर की मुद्राओं आसनों के साथ साथ और बहुत कुछ भी प्रकट होता है एक बड़े विचारक के। न मालूम कितने सन्यासी साधुओं आश्रमों न मालूम कहाँ कहाँ गए इधर कोई छह महीने पहले मेरे पास आया, तो उन्होंने कहा सब समझ में आता है लेकिन मुझे कुछ होता है। तो मैंने उनसे कहा आप होने न देते होंगे ये कुछ विचार में पड़ गए उन्होंने कहा यह मेरे ख्याल में नहीं है। शायद आप ठीक कहते लेकिन एक बार आपके ध्यान में आया था वहां मैंने किसी को रोते देखा तो मैं तो बहुत संभल कर बैठ गया लेकिन बूढ़ चुप से ऐसा मुझे ना हो जा अन्यथा लोग क्या कहेंगे लोगों से प्रयोजन क्या है ये लोग कौन है जो सबके पीछे पड़ रही है और लोग जब मरेंगे तो बचाने ना आएंगे और लोग जब आप दुख में होंगे तो दुख छीनने न आएंगे और लोग जब आप भटकेंगे अंधेरे में तो दिया ना जलाएंगे लेकिन जब आप कर दिया जलने तो तो को तो अचानक लोग आपको रोक लेंगे ये लोग कौन है कौन आपको रोकने आता है आप ही अपने भय को लोग बना लेते तो। हैं आप ही अपने भय को फैला लेते हैं वो मुझसे कहने लगे हो सकता है मैं तो डर गया जब मैंने किसी को रोते देखा और मैं संभल के बैठ गया कि कहीं कुछ ऐसा मुझसे ना हो जाए मैंने उनसे कहा आप एक महीने एकांत में चले जाए और जो होता हो होने के उनका क्या मतलब मैंने कहा कि अगर गालियां बकने का मन होता हो तो बके चिल्लाने का मन होता हो बके रोने का होता हो रोए नाचने का होता हो नाचे दौड़ने का होता हो दौड़े पागल होने का मन होता हो तो महीने भर के लिए पागल हो जाए उन्होंने कहा मैं न जा सकूंगा तो क्यों उन्होंने कहा कि आप जैसा कहते हैं मुझे कई बार डर लगता है कि अगर मैं अपने को बिल्कुल छोड़ दूं जैसा सहज आप कहते हैं तो ठीक है कि मैं मुझे पागल करूँ प्रकट हो जाए। तो मैंने उनसे कहा आप दबाए रहेंगे इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता प्रकट होगा तो निकल जाएगा जा दबा रहेगा तो सदा आपके साथ रह हम सब ने बहुत कुछ सप्रेस किया दबाया ना हम रोए हैं ना हम हंसे हैं ना हम नाचे हैं ना हम खेले हैं ना हम दौड़े हैं हमने सब दबा लिया हमने अपने भीतर सब तरफ से द्वार बंद कर लिए और हर द्वार पर हम पहदार होकर बैठ रहे हैं हम अगर परमात्मा से मिलने जाना हो तो ये दरवाजे खोलने पड़ेंगे तो डर लगेगा क्योंकि जो जो हमने रोका है वो प्रकट हो सकता है अगर आपने रोना रोका है तो रोना बहे हंसना रोका है हंसना बहे उस सब को बह जाने उस सब को निकल जाने तो यहां तो हम आए ही इसलिए इस एकांत में हैं कि यहां लोगों का भय न होगा और सरु के वृक्ष बिल्कुल ही उनका संकोच न करें, वो आपसे कुछ भी न कहेंगे बल्कि वे बड़े प्रसन्न होंगे और सागर्श की लहरें भी आपसे कुछ न कहेंगी वे किसी से भयभी नहीं है जब उन्हें सोर करना होता है वे सोर करते हैं जब उन्हें सो जाना होता है वे सो और इस आपके नीचे पड़े हुए रेत के कम भी कुछ ना कहे यहां कोई कुछ ना कहेगा आप अपने को पूरी तरह छोड़ दें और जो आपके भीतर होता है उसे होने दें नाचना हो नाचे चिल्लाना हो चिल्लनाएं दौड़ना हो दौड़ना गिरना हो गिर छोड़ दू सब भांति और जब आप सब भांति छोड़ेंगे तब आप अचानक पाएंगे कि आपके भीतर वर्तुल बनाती हुई कोई ऊर्जा उठने लगी, कोई शक्ति आपके भीतर जगने लगी, सब तरफ द्वार टूटने लगे उस वक्त भय मत करना उस वक्त समग्र रूप से उस आंदोलन में उस मूवमेंट में जो आपके भीतर पैदा होगा वो जो शक्ति आपके भीतर वर्तुल बना के घूमने लगेगी उसके साथ एक हो जाना अपने उसमें छोड़ देना तो घटना घट गट सकती है घटना घटना बहुत आसान लेकिन हम अपने को छोड़ने को तैयार नहीं कैसी छोटी चीजें हमें रोकती हैं जिस दिन आप कहीं पहुंचेंगे उस दिन पीछे लौट के बहुत हंसेंगे कि कैसी चीजों ने मुझे रोका रोकने वाली बड़ी चीजें होती तो ठीक था रोकने वाली बहुत छोटी चीज कुछ पूछना हो कुछ बात करनी हो तो थोड़ी देर हम बात कर ले और फिर फिर ध्यान के लिए बैठे कुछ भी पूछना हो तो पूछिए आपने कल बताया था कि जीवन में उद्देश्य होना चाहिए प्रकृति में सब कुछ निप्रयोजन है निरुद्देश है तो फिर हमें जो उद्देश्य प्रयोजन लेकर चल निश्चित ठीक वे मित्र पूछते हैं कि प्रकृति में सभी निरुद्देश्य तो हम ही क्यों उपदेश लेकर चले अगर सब उपदेश छोड़ सको तो इस द्वारा कोई उपदेश नहीं हो सकता अगर प्रकृति जैसे हो सको तो सब हो गया लेकिन आदमी अब प्राकृतिक हो गया है इसलिए वापस लौटने के लिए उसे प्रकृति तक जाने के लिए भी उद्देश्य बनाना होगा ये दुर्भाग्य वही तो मैं कह रहा हूं कि सब छोड़ दो लेकिन अभी तो हमने इतना पकड़ लिया है कि छोड़ना भी हमें एक उद्देश्य ही होगा वो भी हमें छोड़ना पड़ेगा हमने इतने जोर से पकड़ा है कि हमें छोड़ने में भी मेहनत करनी पड़ेगी हालांकि छोड़ने में कोई मेहनत की जरूरत नहीं छोड़ने में क्या मेहनत कर रही हो यह ठीक है कि कहीं कोई उद्देश्य नहीं क्यों नहीं है लेकिन नहीं होने का कारण यह नहीं है कि निरुद्देश्य है प्रकृति नहीं होने का कारण यह है कि जो है उसके बाहर कोई उद्देश्य नहीं एक फूल खिला वो किसी के लिए नहीं खिला और किसी बाजार में बिकने के लिए भी नहीं खिला राह से कोई गुजरे और उसकी सुगंध ले इसलिए भी नहीं खिला कोई गोल्ड मेडल उसे मिले कोई महावीर चक्र मिले कोई पद्मश्री मिले इसलिए भी नहीं खिला फूल बस खिला है क्योंकि खिलना आनंद खिलना ही खिलने का उद्देश्य इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि फूल निरुद्देश्य खिला और जब कोई निरुद्देश्य खिलेगा तभी पूरा खिल सकता है क्योंकि जहां उद्देश्य से भीतर वहां थोड़ा अटका हो जाएगा अगर फूल इसलिए खिला है कि कोई निकले उसके लिए खिला है तो अगर वो आदमी भी रास्ते से नहीं निकलता तो फूल अभी बंद रहेगा जब वो आदमी आएगा तब खिलेगा लेकिन जो फूल बहुत देर बंद रहेगा हो सकता है उस आदमी के पास आ जाने पर भी खिल न पाए क्योंकि न खिलने की आदत मजबूत हो जाए नहीं फूल इसीलिए पूरा खिल पाता है कि कोई उद्देश्य नहीं ठीक ऐसा ही आदमी भी होना चाहिए लेकिन आदमी के साथ कठिनाई ये है कि वो सहज नहीं रहा है वो असहज हो गया है उसे सहज तक वापिस लौटना और ये लौटना फिर एक उद्देश्य ही होगा तो मैं जब उद्देश्य की बात करता हूं तो वो उसी अर्थ में जैसे पैर में कांटा लग गया हो और दूसरे कांटे से उसे निकालना पड़े अब कोई आके कहे कि मुझे कांटा लगा ही नहीं है तो मैं क्यों कांटे को निकालू उससे मैं कहूंगा निकालने का सवाल ही नहीं तुम पूछने ही क्यों आयो कांटा नहीं लगा तब बात ही नहीं लेकिन कांटा लगा है तो फिर दूसरे कांटे से निकालना वो मित्र ये भी कह सकता है कि एक कांटा तो वैसे ही मुझे परेशान कर रहा है अब आप दूसरा कांटा और पैर में डालने को कहते हो पहला कांटा परेशान कर रहा है लेकिन एक कांटे को दूसरे कांटे से ही निकालना पड़े हाँ एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि दूसरे कांटे को घाव में वापिस मत रख लेना की इस कांटे ने बड़ी कृपा की एक कांटे को निकाला तभी इस कांटे को अपने पैर में रख ले नुकसान हो जाएगा जब कांटा निकल जाए तो दोनों कांटे फेंक देना जब हमारा जो हमने अप्राकृतिक जीवन बना लिया है जब वो सहज हो जाए तो अप्राकृतिक को भी फेंक देना और सहज को भी फेंक देना क्योंकि जब सहज पूरा होना हो तो सहज होने का ख्याल भी बाधा देना फिर तो जो होगा होगा नहीं मैं नहीं कहता हूं कि उद्देश्य चाहिए इसलिए कहना पड़ता है उद्देश्य की आपने उद्देश्य पकड़ रखे हैं कांटे लगा रखे हैं अब उन कांटों को कांटों से ही निकालना पड़ेगा मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये पृथक पृथक वस्तु हैं या एक चीज है और और आत्मा इनसे भिन्न है या इनका समूह को आत्मा कहा जाता है और इसमें से जड़ बोलती चीज और चेतन बोलती चीज है? मित्र पूछते हैं कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अलग अलग हैं, अलग अलग एंजाइटीज है अलग अलग वस्तुएं हैं या एक ही और भी ये भी पूछते हैं कि ये आत्मा से अलग है या आत्मा के साथ ही एक है और वे ये भी पूछते हैं कि ये जड़ है या चेतन है या क्या जड़ है और क्या चेतन है और उनका विशिष्ट स्थान कौन सा पहली बात तो ये इस जगत में जड़ और चेतन जैसी दो वस्तुएं नहीं जिसे हम जड़ कहते हैं वो सोया हुआ चेतन है और जिसे हम चेतन कहते हैं वो जागा हुआ जड़ असल में जड़ और चेतन जैसे दो पृथक अस्तित्व नहीं आएंगे अस्तित्व तो एक का ही है उस एक का नाम ही परमात्मा है ब्रह्म है कोई और नाम दे और वो एक ही जब सोया हुआ है तब जड़ मालूम होता है और जब जागा हुआ है तब चेतन मालूम होता है इसलिए जड़ और चेतन के ऐसे दो भेद करके ना चले काम चलाऊ शब्द हैं लेकिन ऐसी कोई दो चीजें नहीं है विज्ञान भी इस नतीजे पर पहुंच गया कि जड़ जैसी कोई चीज नहीं है मैटर जैसी कोई चीज नहीं है। ये बड़े मजे की बात है कि आज से 50, सात साल पहले निश्चय ने यह घोषणा की कि ईश्वर मर गया है और 50 साल बाद विज्ञान को ये घोषणा करनी पड़ी की इस पर मरा हो या ना मरा हो लेकिन मैटर जरूर मर गया है। पदार्थ अब नहीं क्योंकि जैसे जैसे पदार्थ के भीतर विज्ञान उतरा तो पाया कि पदार्थ के गहरे उतरो गहरे उतरो पदार्थ खो जाता है सिर्फ एनर्जी ऊर्जा रह जा के विस्फोट पर जो बचता है परमाणु वो सिर्फ ऊर्जा कर्ण परमाणु के विस्फोट पर जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स बचते हैं वे केवल विद्युत कण, उन्हें कण कहना भी ठीक नहीं क्योंकि कण से पदार्थ का बोध होता है, इसलिए अंग्रेजी में एक नया शब्द ही खोजना पड़ा है क्वांटा क्वांटा का मतलब भी कुछ और होता है क्वांटा का मतलब होता है जो दोनों कण भी और लहर भी एक साथ समझना भी मुश्किल पड़ जाता है की कोई चीज कण और लहर एक साथ कैसे होगी वो दोनों एक सां है ये दोनों उसके बिहेवियर है वो कभी कण की तरह दिखाई पड़ती है और कभी लहर की तरह अब लहर यानी ऊर्जा और कण यानी पदार्थ और वो दोनों एक ही विज्ञान गहरे गया तो उसने पाया कि सिर्फ ऊर्जा है इनर्जी और अध्यात्म गहरे गया तो उसने पाया कि सिर्फ आत्मा है और आत्मा इनर्जी है आत्मा ऊर्जा है इसलिए बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी वो सिंथेसिस, वो समन्वय उपलब्ध हो जाएगा जहां विज्ञान और धर्म के बीच फासला तोड़ देना पड़े जब पदार्थ और परमात्मा के बीच का फासला झूठा सिद्ध हुआ तो कितने दिन लगेंगे कि विज्ञान और धर्म के बीच के फासले को हम बचा सकें अगर जड़ और चेतन दो नहीं है तो धर्म और विज्ञान भी दो नहीं रह सकते वो उसी भेद पर दो थे मेरी दृष्टि में दो का अस्तित्व नहीं एक ही है तब फिर यह सवाल नहीं उठता कि कौन जड़ है कौन चेतन है अगर आपको जड़ की भाषा पसंद है तो आप कहिए सब जड़ अगर आपको चेतन की भाषा पसंद है तो कहिए सब चेतन लेकिन मुझे चेतन की भाषा पसंद है और क्यों पसंद है क्योंकि भाषा सदा ऊपर की चुननी चाहिए जिसमें संभावना ज्यादा हो नीचे की नहीं चुननी चाहिए उसमें संभावना कम हो जाए जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि वृक्ष है ही नहीं बस बीज गलत नहीं है ये बात क्योंकि वृक्ष सिर्फ बीज का ही रूपांतरण हम कह सकते हैं बीज ही है वृक्ष नहीं लेकिन खतरा है इसमें इसमें खतरा यह है कि कुछ बीज कहें जब बीज ही है तो हम वृक्ष क्यों बने वो बीज ही रह जाए नहीं ज्यादा अच्छा होगा कि हम कहें वृक्ष ही है बीज नहीं है। तब बीज को वृक्ष बनने की संभावना खुल जाती है चेतन की भाषा मुझे पसंद है वो इसलिए कि जो अभी सोया हुआ है वो जाग सके वो संभावना का द्वार खोलती पदार्थवादी और अध्यात्मवादी में एक समानता है कि वे एक को ही स्वीकार करते है असमानता एक है की पदार्थवादी बहुत प्राथमिक चीज को मान लेता है और इसलिए अंतिम से रुक सकता है अध्यात्मवादी अंतिम को स्वीकार करता है इसलिए पहला तो उसमें आ ही जाता है वो कहीं जाता नहीं मुझे अध्यात्म की भाषा प्रीति का है और इसलिए कहता हूं कि सब चेतन है सोया हुआ चेतन जड़ है जागा हुआ चेतन चेतन है तो समस्त चेतना है दूसरी बात उन्होंने पूछी कि मन बुद्धि अहंकार ये क्या अलग अलग है ये अलग अलग नहीं है ये मन के ही बहुत चेहरे जैसे कोई हमसे पूछे कि बाप अलग है बेटा अलग है पति अलग है तो हम कहेंगे कि नहीं वो आदमी तो एक ही लेकिन किसी के सामने वो बाप और किसी के सामने वो बेटा है और किसी के सामने वो पति और किसी के सामने मित्र और किसी के सामने शत्रु और किसी के सामने सुंदर है और किसी के सामने असुंदर है और किसी के सामने मालिक और किसी के सामने नौकर है वो आदमी एक और अगर हम उस घर में ना गए हो और हमें कभी कोई आके खबर दे कि आज मालिक मिल गया है और कभी कोई आके खबर दे कि आज नौकर मिल गया है और कभी कोई आके कहे कि आज पिता से मिला की और कभी कोई आके कहे कि, कि आज पति घर में बैठा हुआ है तो हम शायद सोचें कि बहुत लोग इस घर में रहते हैं कोई मालिक कोई पिता कोई पति हमारा मन बहुत तरह से व्यवहार करता है हमारा मन जब अकड़ जाता है और कहता है मैं ही सब कुछ हूँ और कोई कुछ नहीं तब वो अहंकार की तरह प्रतीत होता है। वो मन का एक ढंग वो मन के व्यवहार का एक रूप तब वो अहंकार जब वो कहता है मैं ही सब कुछ जब मन घोषणा करता है कि मेरे सामने और कोई कुछ भी नहीं तब मन अहंकार जब मन विचार करता है सोचता है तब वो बुद्धि और जब मन न सोचता न विचार करता है, सिर्फ तरंगों में बाहर चला जाता है अनडायरेक्टेड जब मन डायरेक्शन लेके सोचता है एक वैज्ञानिक बैठा है प्रयोगशाला में वो सोच रहा है कि अणु का विस्फोट कैसे हो डायरेक्टेड थिंकिंग तब मन बुद्धि है और जब मन निरुद्देश निर्लक्ष्य सिर्फ बहा जाता है कभी सपना देखता है कभी धन देखता है कभी राष्ट्रपति हो जाता है तब वो चित्त तब वो सिर्फ तरंगे और तरंगे असंगत असंबद्ध थे तब वो चित्त और जब वो सुनिश्चित एक मार्ग पर रहता है तब वो बुद्धि है ये मन के ढंग हैं बहुत लेकिन मन ही है और वे पूछते हैं कि ये ये मन बुद्धि अहंकार चित्त और आत्मा अलग है या एक सागर में तूफान आ जाए तो तूफान और सागर एक होते हैं या नहीं? विक्षुब्ध जब हो जाता है सागर तो हम कहते हैं तूफान आत्मा जब विक्षुब्ध हो जाती तो हम कहते हैं मन और मन जब शांत हो जाता है तो हम कहते हैं आत्मा मन जो है वो आत्मा की विक्षुब्ध अवस्था है। और आत्मा जो है वो मन की शांत अवस्था है। ऐसा समझे चेतना जब हमारे भीतर तो विक्षुब्ध है विक्षिप्त है तूफान से घिरी है तब हम इसे मन कहते हैं इसलिए जब तक आपको मन का पता चलता है तब तक आत्मा का पता न चले। और इसलिए ध्यान में मन खो जाता है खो जाता है इसका मतलब इसका मतलब वो जो लहरें उठी थी आत्मा पर सो जाती वाप शांति हो जाए तब आपको पता चलता है कि मैं आत्मा जब तक विक्षुप है तब पता चलता है मन विक्षुब्ध मन बहुत रूपों में प्रकट होता है कभी अहंकार की तरह कभी बुद्धि की तरह कभी चित्त की तरह वे वे विक्षुब्ध मन के अनेक चेहरे आत्मा और मन अलग नहीं आत्मा और शरीर भी अलग नहीं क्योंकि तत्व तो एक है और उस एक के सारे के सारे रूपांतर हैं। और उस एक को जान ले तो फिर कोई झगड़ा नहीं शरीर से भी नहीं मन से भी नहीं उस एक को एक बार पहचान ले तो फिर वही है फिर रावण में भी वही है फिर राम में भी वही फिर ऐसा नहीं कि राम को नमस्कार कराएंगे और रावण को जलाएंगे ऐसा नहीं फिर नमस्कार दोनों को ही कराएंगे या दोनों को ही जलाएंगे क्योंकि दोनों में वही है एक है तत्व अनंत हैं अभिव्यक्तियां एक है सत्य अनेक है रूप एक है अस्तित्व बहुत है उसके चेहरे मुद्राएं लेकिन इसे फिलोसफी की तरह समझेंगे तो नहीं समझ में आ सकेगा इसे अनुभव की तरह समझेंगे तो समझ में आ तो ये तो मैंने समझाने के ख्याल से कहा लेकिन जब आप ही उतरेंगे उस एक में तभी आप जानेंगे कि अरे जिसे जाना था शरीर की तरह वो भी तू ही है और जिसे जाना था मन की तरह वो भी तू ही है और जिसे जाना था आत्मा की तरह वो भी तू ही है जब जानते हैं तब सिर्फ एक ही रह जाता इतना ज्यादा एक रह जाता कि जानने वाला और जो जानता है और जो जाना जाता है इनमें भी कोई फ़ासला नहीं रह जाता वहां जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों एक ही रह जाता है उपनिषद का एक ऋषि पूछता है कौन है वहां जानता कौन है वहां जो जाना जाता किसने वहां देखा कौन है जो वहां देखा गया कौन था जिसने अनुभव किया कौन था जिसका अनुभव हुआ नहीं वहां इतना भी दो नहीं रह जाता वहां अनुभव करने वाला भी नहीं बचता सब फासले गिर जाते लेकिन विचार तो फासले बनाए बिना नहीं चल सकता विचार तो फासले बनाएगा वो गएगा ये शरीर ये मन ये आत्मा ये परमात्मा विचार फासले बनायेगा क्यों क्योंकि विचार समग्र को एक साथ नहीं ले सकता विचार बहुत छोटी खिड़की है उससे हम टुकड़े टुकड़े को ही देख पाते जैसे बड़ा मकान हो और उसमें छोटा छेद और उस छोटे छेद से मैं देखूँ तो कभी कुर्सी दिखाई पड़े कभी टेबल दिखाई पड़े कभी मालिक दिखाई पड़े कभी फोटो दिखाई पड़े कभी घड़ी दिखाई पड़े छोटे छेद से सब टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़े पूरा कमरा कभी दिखाई न पड़े तो क्योंकि बहुत छोटा है और फिर दीवाल गिरा के मैं भीतर पहुंच जाऊं तो पूरा कमरा एक साथ दिखाई पड़े विचार बहुत छोटा छेद है जिससे हम सत्य को खोजते हैं उसमें सत्य खंड खंड होकर दिखाई पड़ता है लेकिन जब विचार को छोड़ के हम निर्विचार में पहुंचते हैं ज्ञान तब समग्र सम्री टोटल दिखाई पड़ता है और जिस दिन वो पूरा दिखाई पड़ता है उस दिन बड़ी हैरानी होती है एक ही था अनंत होकर दिखाई पड़ता वो से ही हाँ कही आपको ध्यान में प्रवेश करने में कितने फायदे <laughs> मित्र पूछते हैं कि मुझे ध्यान में प्रवेश करने में कितने साल लगे ध्यान में प्रवेश तो एक क्षण में हो जाता है हाँ दरवाजे के बाहर कितने ही जन्म घूम सकते हैं। दरवाजे में प्रवेश तो एक ही क्षण में हो जाता क्षण भी ठीक नहीं क्योंकि क्षण भी काफी बड़ा है क्षण के भी हजारवे हिस्से में हो जाता है वो भी ठीक नहीं क्यूँकी क्षण का हजारवा हिस्सा भी टाइम का ही हिस्सा है असल में ध्यान तो प्रवेश होता है टाइम लेसनेस में समय रहते ही नहीं और प्रवेश हो जाता इसलिए अगर कोई कहे कि ध्यान में प्रवेश में मुझे घंटा भर लगा तो गलत कहता है कहे कि साल भर लगा तो गलत कहता है क्योंकि जब ध्यान में प्रवेश होता है तो वहां समय नहीं होता समय होता ही नहीं हाँ ध्यान का जो मंदिर हो उसके बाहर आप जन्मों तक चक्कर काटते रहे लेकिन वो प्रवेश नहीं तो चक्कर तो मैंने भी बहुत जन्म काटे लेकिन वो प्रवेश नहीं लेकिन जब प्रवेश हुआ तो वो प्रवेश बिना समय के ही हो गया बिना किसी समय के हो गया इसलिए सवाल बड़ा कठिन पूछ लिया आपने अगर उस सब का हिसाब हम रखें जो मंदिर के बाहर घूमने में वक्त बिताया तो वो अनथीन हिसाब वो अनंत जन्मों का हिसाब है उसको भी बताना मुश्किल क्योंकि बहुत लंबा है उसकी भी कोई गणना नहीं की जा सकती और अगर प्रवेश को ही ध्यान में रखें सिर्फ तो उसे समय की भाषा में नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो दो क्षणों के बीच में घट गड़ जाती है घटना एक क्षण गया दूसरा अभी आया नहीं और बीच में वो घटना घट गड़ जाती आपकी घड़ी में एक बजा और फिर एक बज के एक मिनट बजा और बीच में जो गैप छूट गया उस तो गैप में होती है वो घटना वो सदा गैप में इंटरवल में दो मोमेंट के बीच में जो खाली जगह वहाँ होती और इसलिए उसको नहीं बताया सकता की कितना समय लगा समय बिल्कुल नहीं लगता समय लग ही नहीं सकता क्योंकि समय के द्वारा इंटरनल में प्रवेश नहीं हो जो समय से बाहर है उसमें समय के द्वारा जाना नहीं हो तो आप आपकी बात में समझ गया मंदिर के बाहर जितना घूमना हो घूम सकते हैं वो चक्कर में लगाना है जैसे एक आदमी चक्कर लगा एक हमने गोल घेरा खींच दिया एक सर्किल बना दो और सर्किल के बीच में एक सेंटर और एक आदमी सर्किल पर चक्कर लगा रहा है वो लगाता रहे सर्किल पर आनंद जन्मों तक चक्कर लगाता रहे तो भी सेंटर पर पहुंचने वाला नहीं वो सोचे कि और जोर से दौड़ू तो जोर से दौड़ वो सोचे कि हवाई जहाज ले आऊं तो हवाई जहाज ले आऊ उसे जो भी करना हो वो करे जितनी ताकत लगानी हो लगाए अगर वो सर्किल पर ही दौड़ता है तो दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे वो सेंटर पे नहीं पहुंच सकता और सर्किल पे वो कहीं भी हो सेंटर से दूरी बराबर हो इसलिए वो कितना दौड़ा बेमानी कहीं भी खड़ा हो जाए उसकी सेंटर से दूरी उतनी ही है जितनी दौड़ने जुड़ा जितनी वो अनंत जन दौड़ता है और अगर सेंटर पे पहुंचना है तो सर्किल पे दौड़ना छोड़ना पड़ेगा उसको ही छोड़ना पड़ा सर्किल को छोड़कर छराना लड़ानी अगर फिर वो आदमी सेंटर पर पहुंच जाए तो आप उससे पूछें कि सर्किल पर कितनी यात्रा करके तुम सेंटर पर पहुंचे तो वो आदमी क्या कहे वो आदमी कहे कि सर्किल पर तो बहुत यात्रा की लेकिन उससे पहुंचे नहीं वो तो सर्किल पर बहुत चले लेकिन उससे पहुंचे ही नहीं तो आप उससे पूछें कितने मील चल के पहुंचे वो है कि नहीं कितने ही मिल चले उससे पहुंचे नहीं चले तो बहुत लेकिन उससे पहुंचना नहीं हुआ और जब पहुंचे तब सर्किल से छलांग लगा के पहुंचे और वहाँ मील का सवाल नहीं ठीक ऐसी बात है समय में नहीं घटना घटती है और समय तो हम सब में बहुत गुमाया समय तो हम सब में बहुत गुमाया जिस दिन आपको भी घटेगी उस दिन आप भी न बता सकेंगे कि कितनी देर में यह हुआ नहीं देरी का सवाल ही है जीसस से किसी ने पूछा है कि तुम्हारे उस स्वर्ग में कितनी देर हम रुक सकेंगे तो जीसस ने कहा तुम बड़ा कठिन सवाल पूछते देर सेल बी टाइम नो लॉन्गर तुम पूछते हो तुम्हारे उस स्वर्ग में कितनी देर हम रुक सकेंगे बड़ी मुश्किल का सवाल पूछते थे कि वहां तो समय न होगा इसलिए देरी का हिसाब कैसे लगेगा ये समझने जैसा है कि समय जो है वो हमारे दुख से जुड़ा है आनंद में समय नहीं होता आप जितने दुख में हैं समय उतना बड़ा हो रात घर में कोई खाद पर पड़ा है मरने के लिए तो रात बहुत लंबी होती है घड़ी में तो उतनी होती कैलेंडर में उतनी ही हो, लेकिन वो जो खाक के पास बैठा है जिसका प्रियजन मर रहा है उसकी रात इतनी लंबी, इतनी लंबी हो जाती कि लगता है कि लगता चुकेगी नहीं चुकेगी ये रात खत्म होगी कि नहीं होगी सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा ये रात कितनी लंबी होती चली जाए और घड़ी उतना ही कहती और तब देखने वाले को लगेगा कि की घड़ी आज धीरे चलती या रुक गई कैलेंडर की पकड़ी उखड़ने के करीब आ गई सुबह तो होने लगी कि न ऐसा लगता है की लम्बा लम्बा बर्किंग रसल ने कहीं लिखा है कि मैंने अपनी जिंदगी में जितने पाप किए अगर सख्त से सख्त न्यायाधीश के सामने भी मुझे मौजूद कर दिया जाए तो मैंने जो पाप किए वो और जो मैं करना चाहता था और नहीं कर पाया वो भी अगर जोड़ लिए जाए तो भी मुझे चार पाँच साल से ज्यादा की सजा नहीं हो लेकिन जीसस कहते हैं कि नरक में अनंत काल तक सजा भोगनी पड़ेगी तो ये न्यायुक्त नहीं क्योंकि तो मैंने जो पाप किए जो नहीं किए वो भी जोड़ लू क्योंकि मैंने सोचे तो भी सख्त सख्त अदालत में से चार पांच साल की सजा दे सकती और ये जीसस की अदालत कहती है कि अनंत काल तक इटर्निटी तक नरक में फरना पड़ेगा जरा जागती मालूम पड़ती दरअसल तो मर गए उनसे कहना चाहता था कि आप समझे नहीं जीसस का मतलब ख्याल में नहीं आया आप जीसस ये कह रहे हैं कि नरक में अगर एक क्षण भी रहना पड़ा तो वो इटर्निटी मालूम पड़ेगा दुख इतना ज्यादा आएगा कि उसका अंत ही नहीं मालूम पड़ेगा कि वो कभी समाप्त होगा समाप्त होगा होगा दुख समय को लंबाता है सुख समय को छोटा करता है इसलिए हम कहते हैं सुख क्षणिक जरूरी नहीं कि सुख क्षणिक सुख की प्रति की क्षणिक कि वो आया और गया क्योंकि टाइम छोटा हो जाता है सुख क्षणिक है ऐसा नहीं मोमेंट्री सुख की भी है, लेकिन सुख सदा क्षणिक मालूम पड़ता है क्योंकि सुख में समय छोटा हो जाता है प्रिजन मिला नहीं के विदाई का वक्त आ गया आए नहीं कि गए इधर फूल खिला नहीं कि की कुंभाया वो सुख की प्रति भी क्षणिक क्योंकि सुख में समय छोटा हो जाता है घड़ी फिर भी वैसी चलती है कैल वही खबर देता, लेकिन इधर हमारे मन में सुख समय को छोटा कर देता है आनंद में समय मिटी जाता है छोटा मोटा नहीं होता आनंद में समय होता ही नहीं जब आप आनंद में होंगे तब आपके पास समय नहीं होगा असल में समय और दुख एक ही चीज के दो नाम टाइम जो है वो दुख का ही न समय जो है वो दुख का ही मानसिक अर्थों में समय ही दुख है और इसलिए हम कहते हैं आनंद समयातीत कालातीत बिय टाइम समय के बाहर तो जो समय के बाहर है उसे समय के द्वारा नहीं पाया जा सकता। चक्कर तो मैंने भी लगाए हैं उतने ही जितने आप और मजा ये है कि इतना लंबा है हमारा चक्कर तो उसमें किसने कम लगाए ज्यादा लगाए बहुत मुश्किल महावीर 2500 साल पहले पा गए उसे, बुद्ध पा गए जीसस 2000 साल पहले पा गए शंकर 1000 साल पहले उसे पा गए लेकिन अगर कोई कहे कि शंकर ने हमसे हजार साल कम चक्कर लगाया तो गलत कह रहा है क्योंकि चक्कर इतने आनंद थे जैसे एक उदाहरण के लिए कि आप बंबई थे बंबई से आप नारोला है तो सौ मील की आपने यात्रा की लेकिन जो तारा अंत दूरी पर हमसे है उस तारे के ख्याल से आपने कोई यात्रा ही नहीं की, आप वहीं के वही कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बंबई से सौ मील इधर आ गए उस तारे को ख्याल में रखें तो आपने कोई यात्रा नहीं की उस तारे से आपकी दूरी अब भी वही है जो आपकी बम्बई में आप पृथ्वी पर कहीं भी चले जाएं उस तारे से आपकी दूरी वही है तो क्योंकि तारा इतनी दूरी पर है कि आपके ये फासले कोई अंतर नहीं डाले हमारे जन्मों की यात्रा इतनी लंबी है कि कौन 2500 साल पहले कौन 500 साल पहले कोई पांच दिन पहले कोई पांच घंटे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता जिस दिन हम उस केंद्र पर पहुंचते हम देखते पहले अभी बुद्ध आ ही रहे अभी महावीर घुस ही रहे अभी जीसस का प्रवेश ही हुआ हम भी पहुंच गए मगर वो जरा समझना कठिन है क्योंकि हम जिस दुनिया में जीते हैं वहां समय बहुत महत्वपूर्ण वहां समय बहुत महत्वपूर्ण और, और इसलिए स्वभाव इस का हमारे मन में सवाल उठता है कितनी देर लेकिन मत उठाए एक सवाल देरी की बात ही मत करें चक्कर लगाना बंद करें चक्कर में देरी लग जाए कि मंदिर के बाहर में घूम भीतर चले जाए लेकिन डर लगता है मंदिर के भीतर जाए पता नहीं क्या हो। मंदिर के बाहर सब परिचित मित्र हैं, प्रिजन हैं, पत्नी है बेटा है घर द्वार है, दुकान मंदिर के बाहर सब अपना है और मंदिर में एक सर थे की वहाँ अकेले ही भीतर प्रवेश होता है दो आदमी दरवाजे से तुम जा सकते तो इस सब मकान को पत्नी को बच्चे को धन को तिजोड़ी को यश को प्रतिष्ठा को इस सब को लेके घुस नहीं सकते भीतर ये सब बाहर छोड़ना पड़ता इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है अभी थोड़ा बाहर और चक्कर लगाएं अगर हम बाहर चक्कर लगाते रहे हम उस क्षण की प्रतीक्षा में हैं कि जब दरवाजा जरा ज्यादा खुला हो तब हम सब के सब एकदम से भीतर हो जाए तो दरवाजा ज्यादा कभी नहीं खुलता वहाँ से एक ही प्रवेश करता है आप भी अपने पद को लेकर भी प्रवेश नहीं हो सकते क्योंकि दो हो जाएंगे आप और आपका पद अपने नाम को लेकर भी प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि दो हो जाएंगे आप और आपका नाम वहां कुछ भी लेकर वहां को बिल्कुल टोटली नैतृत एकदम नम्न और अकेले वहां प्रवेश करना पड़ा इसलिए हम बाहर घूमते रहे हम मंदिर के बाहर ही डेरा डाल देते हैं हम कहते हैं भगवान के पास ही तुम्हें तो कोई ज्यादा दूर तो लेकिन मंदिर के बाहर आप गज भर की दूरी पर है क्या हजार गज की दूरी पर हैं क्या हजार, हजार मील की दूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता मंदिर के बाहर है तो बस बाहर और भीतर जाना हो तो एक क्षण के हजारवें हिस्से में मैं कह रहा हूँ ठीक नहीं है वो कहना बिना क्षण के भी भीतर प्रवेश हो है कि तो ज्ञान जो है वो निर्विच अवस्था में ही है और विचार अवस्था में क्या ज्ञान रहता है नहीं रहता। इसको अंतिम प्रश्न मान ले फिर कोई और प्रश्न है तो प्राप्त कर लेंगे आप पूछते हैं कि जो ज्ञान है वो निर्विचार अवस्था में ही रहता है और विचार में नहीं रहता है ज्ञान की उपलब्धि निर्विचार में होती है और उपलब्धि हो जाए तो वो हर अवस्था में रहता है फिर तो विचार की अवस्था में भी रहता है फिर तो उसे खोने का कोई उपाय नहीं लेकिन उपलब्धि निर्विचार में हो अभिव्यक्ति विचार से भी हो सकती है लेकिन उपलब्धि निर्विचार में हो उसे पाना तो हो तो निर्विचार होना पड़े क्यों निर्विचार होना पड़े क्योंकि विचार की तरंगें मन को दर्पण नहीं बनने देते जैसे समझे एक चित्र उतारना हो कैमरे से तो उतारने में तो एक विशेष अवस्था का ध्यान रखना पड़े कि कैमरे में प्रकाश ना चला जाए कैमरा ना हिल जाए लेकिन एक दफे चित्र उतार गया तो फिर खूब हिलाइए और खूब प्रकाश में रहते उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन उतारने के क्षण में तो कैमरा हिल जाए तो सब खराब हो जाए एक दफा उतर जाए तो बात खत्म हो गई फिर खूब हिलाइए और नाचिए लेकर तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्ञान की उपलब्धि चित्त की उस अवस्था में होती है जब कुछ भी नहीं हिलता सब शांत और मौन, तब तो ज्ञान का चित्र पकड़ता है लेकिन पकड़ जाए इधर तो फिर खूब नाचिए खूब हिलिए कुछ भी करिए फिर कोई फर्क नहीं पड़ता ज्ञान की उपलब्धि निर्विचार में है विचार फिर कोई बाधा नहीं डालता लेकिन अगर सोचते हूं कि विचार से उपलब्धि कर लेंगे तो कभी ना हो विचार बहुत बाधा डालेगा उपलब्धि में बहुत बाधा डालेगा उपलब्धि के बाद विचार बिल्कुल नपुर सकता तो फिर उसकी कोई ताकत नहीं फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता यह बहुत मजे की बात है कि शांति की जरूरत प्राथमिक है ज्ञान को पाने में ज्ञान पालने के बाद किसी चीज की कोई जरूरत नहीं लेकिन वो बात की बातें हैं और बात की बातें पहले कभी नहीं करनी चाहिए नहीं तो नुकसान होता है नुकसान ये होता है कि हम सोचने लगते हैं कि जब बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अभी भी क्या हज है तब नुकसान हो जाए फिर हम कैमरा हिला देंगे सब गड़बड़ हो जाएगा चित्र तो हिला हुआ कैमरा भी उतारता है लेकिन वो सत्य चित्र नहीं होता वो ट्रू नहीं होता वो भी उतारता है विचार में भी ज्ञान का ही पता चलता है लेकिन वो ठीक नहीं होता क्योंकि हिलता रहता है मन पूरे समय कपता रहता है इसलिए कुछ का कुछ बन जाता है जैसे चांद निकला हो और सागर में लहरे हो तो चांद का प्रतिबिंब तो बनेगा ही लेकिन सागर में हजार चांद के टुकड़े टूट के फैल जाएंगे और अगर किसी ने आकाश का चांद ना देखा हो तो सागर में देख के पता न लगा पाएगा कि चांद कैसा है हजार टुकड़े हो के चांद लहरों में फैल जाएगा चांदी बिखर जाएगी उसकी लेकिन चांद का बिंब नहीं पकड़ में आएगा एक दफा बिंब पकड़ में आ जाए कि चांद कैसा है फिर तो सागर में बिखरी हुई लहरों में भी हम पहचान लेते हैं कि तुम ही हो लेकिन एक बार हम उसे देख तो न एक बार उसकी शक्ल हमारे ख्याल में आ जाए फिर तो सभी शक्लों में वो मिल जाता है लेकिन एक दफा पहचान ही ना हो पाए तो वो भी हमें नहीं मिलता है मिलता है रोज लेकिन हम रिक्नाइज नहीं कर पाते हम पहचान नहीं पाते कि यही है एक छोटी सी घटना से मैं तो फिर हम ध्यान के लिए बैठे साईं बाबा के पास एक हिंदू सन्यासी बहुत दिन तक था हिंदू सन्यासी और साईं तो को उधरते थे मस्जिद में साईं बाबा का कुछ पक्का नहीं कोई हिंदू थे कि मुसलमान ऐसे आदमियों का कभी कुछ पक्का लोग पूछते तो वो हंसते थे हंसने से तो कुछ पता चलता है ना एक ही बात पता चलती है कि पूछने वाला नाता मछी हिंदू संन्यासी था लेकिन वो तो मस्जिद में कैसे रोके साईं के पास तो वो गांव के बाहर एक मंदिर में रुकता था लगाव उसका था प्रेम उसका था रोज खाना बना के लाता था साईं को खाना देता फिर जाके खाना था साई बाबा ने उससे कहा तो तो तो वहाँ से निकलते कभी देखा नहीं तो देखना हम कई बार तेरे मंदिर के पास से निकलते है वही खिला दिया देना कल हम आ जायेंगे तू मकान कल उस हिंदू सन्यासी ने बना के खाना रखा देखता है देखता है देखता है वो आते नहीं आते नहीं आते नहीं वो घबरा गया दो बज गए तो उसने कहा कि बड़ी मुश्किल होगी वो भी भूखे होंगे मैं भी भूखा बैठा हूँ फिर वो थाली लेकर भाग साई के पास पहुंचा साँगे। साँगे। साँगे उसने कि हम राह देखते रहे आज आप आए नहीं उन्होंने कहा कि आज भी आया तो रोज आता हूँ लेकिन तूने तो धुतकार दी तो कहां धुतकार सिर्फ उहा वही मैं था तब तो वो हिंदू सन्यासी बहुत रोए बहुत दुखी हो मैं कहा कि आप आए हो पहचान न पाए कल जरूर पहचान जाओ अगर कुत्ते की ही शक्ल में कल भी आते तो पहचान जाते कल भी वो आए लेकिन एक कोड़ी था रास्ते पर मिला सें सें जरा दूर से दूर से भोजन लिए जरा दूर से नहीं वो कोड़ी हंसा थी फिर दो बज गए फिर भागा हुआ मस्जिद आया उसने कहा कि आप आज आए नहीं आज मैंने बहुत रास्ता देखा तो साई ने कहा कि मैं तो फिर भी आया लेकिन तेरे चित्र में इतनी तरंगे है कि रोज में वही तो दिखाई नहीं पड़ सकता तू ही कब जाता है तो आज वो कोड़ी आया था तो तू कहा दूर हट तो मैंने कहा हद मैं आता हूं तू तो भगा देता है और यहां आकू क्या तो, तो संन्यासी रोने लगा उसने कहा मैं को पहचान ही नहीं पाया तो साइन ने उससे कहा था कि तू अभी मुझे ही नहीं पहचान पाया इसलिए दूसरी शब्दों में मुझे करके पहचान पाए। एक बार हम सत्य की झलक पालें तो फिर असत्य है ही नहीं एक बार हम परमात्मा को झांक लें, तो परमात्मा के अतिरिक्त फिर कुछ है ही लेकिन वो झांकना तब हो पाए जब हमारे भीतर सब शांत और मौम फिर इसके बात तो को तो संभालने फिर तो विचार भी उसके हैं, वृत्तियाँ भी उसकी हैं, वासनाएं भी उसकी हैं, फिर तो सब उसका लेकिन प्राथमिक चरण में उसे झाँकने और पहचानने के लिए सबका भी पहचानना चाहिए अब हम ध्यान के लिए बैठे फले पर चले जाएं, दूर बैठ जाएं ताकि लेट ना पड़े तो लेट भी सके और कोई बात नहीं करेगा चुपचाप हट जाएं जिससे जहां ना वो हट जाए बातचीत नहीं बातचीत बिल्कुल नहीं करेगी कोई किसी को छूता हुआ न बैठे दूर हट जाए और इधर कितनी जगह है कि कंजूसी ना करें चाहिए की ना बीच में कोई आपके ऊपर गिर जाए कुछ हो तो सब खराब होगा हट जाए दूर तो से बैठ जाए या लेट जाए जिससे जैसा करना हो वैसा कर आख बंद कर लें और जैसा मैं कहूं वैसा कर आंख बंद कर लें गहरी सांस लेना शुरू कर। जितनी गहरी ले सकें लें और जितनी गहरी छोड़ सकें छोड़। सारी शक्ति श्वास के लेने और छोड़ने में लगा देनी। गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़। सिर्फ श्वास ही रह जाए सारी शक्ति लगा देनी। जितनी गहरी श्वास लेंगे छोड़ेंगे उतनी ही भीतर ऊर्जा के जगने की संभावना बढ़ेगी गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ो गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ो ये देखिए यहां इस तरह नहीं अलग बैठ बैठे वहां और बातचीत नहीं चलेगी ये कुत्ते अपने ले जाइए क्या कर रहे हैं यार गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ दस मिनट पूरी शक्ति से गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़े बस आप सांस लेने वाले यंत्र ही रह जाएं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सिर्फ सांस ले रहे छोड़ रहे दस मिनट तक फिर मैं दूसरा सूत्र कहूंगा पहले दस मिनट पूरा श्रम सांस के साथ करें गहरी श्वास ले और गहरी श्वास छोड़े पूरी शक्ति लगाए सिर्फ श्वास लेने के एक यंत्र मात्र रह जाएं एक ढोकनी जो श्वास ले रही छोड़े एक एक रोआ कपने लगे पूरी गहरी श्वास लें गहरी श्वास गहरी सांस लें गहरी सांस छोड़ गहरी सांस लें गहरी श्वास बस सांस लेने का एक यंत्र मात्र रह जाए सारी शक्ति सारा ध्यान सांस लेने में मिला गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें, और भीतर देखते रहें श्वास भीतर गई, श्वास बाहर गई, श्वास भीतर गई, श्वास बाहर गई, साक्षी रह जाए देखते रहें, श्वास भीतर जा रही श्वास बाहर जा रही सारा ध्यान श्वास पर रखें और सारी शक्ति लगा अब मैं 10 मिनट के लिए चुप हो जा आप गहरी श्वास ले गहरी श्वास छोड़े और भीतर ध्यान पूर्वक देखते रहें श्वास आई श्वास गई, दूसरे की जरा भी फिक्र न करें अपनी फिकिर करें शक्ति लगा दें और दूसरे पर कोई ध्यान न दें, दूसरे से कोई संबंध नहीं जब गहरी श्वास ले गहरी छोड़े और भीतर देखते रहें श्वास भीतर गई श्वास बाहर श्वास स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगी ये श्वास भीतर गई ये श्वास बाहर पूरी शक्ति लगाएं ताकि जिसे मैं शक्ति का कुंड कह रहा हूं वहां से ऊर्जा उठनी शुरू हो जाए यह पूरा वातावरण सांस लेता हुआ मालूम पड़ने लगे गहरी सांस लें गहरी सांस छोड़ और गहरी और गहरी और सारा व्यक्तित्व कब जाए तूफान की तरह गहरी श्वास लें गहरी सांस लें और गहरी छोड़ गहरी सांस लें और छोड़ गहरी सांस गहरी सांस गहरी श्वास गहरी श्वास छोड़े और भीतर देखते रहे श्वास आई श्वास गई श्वास आई श्वास गई पूरी शक्ति लगाए पूरी शक्ति लगाएं एक ही बात पर सारी शक्ति लगा दें गहरी श्वास में गहरी श्वास छोड़ और भीतर देखते रहे श्वास आई श्वास श्वास आ रही श्वास अपनों को जरा भी ना बचाएं पूरी शक्ति लगाएं श्वास के गहरे कंपन भीतर किसी शक्ति को जगाने में शुरुआत करें गहरी श्वास लें गहरी श्वास छोड़ें भीतर कोई सोई हुई ज्योति गहरी श्वास से जगेगी गहरी श्वास में गहरी श्वास गहरी श्वास ले गहरी श्वास एक यंत्र मात्र श्वास भीतर जा रही है बाहर पूरी शक्ति लगा पूरी शक्ति लगा पूरी शक्ति लगा लगाए दूसरे सूत्र पर जाने के पहले पूरी शक्ति लगाए गहरी से गहरी सास ले सारा शरीर कब जाए सारी जड़े कब जाए सारा व्यक्तित्व कब जाए एक आंधी की तरह हालत पैदा करते दे श्वास ही रह जाए पूरी शक्ति लगा दें दूसरे सूत्र पर प्रवेश के पहले पूरी शक्ति लगाएं आपकी चरम स्थिति में दूसरे सूत्र पर प्रवेश होगा गहरी ताकत लगाएं गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास अपने को बचाएं मत पूरा लगा दें जरा भी ना बचाएं। भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना है पूरी शक्ति लगा गहरी सांस लें गहरी सांस छोड़ गहरी सांस लें गहरी सांस छोड़ ताकत लगाएं अपने को रोके नहीं भीतर सोई हुई विद्युत के जागने के लिए जरूरी है गहरी श्वास ले गहरी श्वास छोड़ें शरीर का रोआ रोआ जीवन हो तो जाए शरीर का रोआ रोआ कपने लगे पूरी ताकत लगाएं गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी सांस सारी ताकत लगा दें पूरी ताकत लगाएं दो मिनट पूरी ताकत लगाएं तो हम दूसरे सूत्र में प्रवेश करें ये पूरा वातावरण चार्ज हो जाए गहरी सांस लें और छोड़ें ये सारा वातावरण विद्युत की लहरों से भर जाएगा गहरी सांस लें और छोड़ें गहरी सांस लें और छोड़ें गहरी लें गहरी छोड़ें पूरी शक्ति लगाए गहरी सांस और गहरी सांस और गहरी सांस और गहरी सांस और गहरी सांस और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और, गहरी और, गहरी। और, गहरी। <laughs> और गहरी। <laughs> और गरीब और गहरी गहरी ऐसी गहरी सांस ले गहरी ऐसी गहरी गहरी श्वास गहरी सांस गहरी सांस गहरी सांस अब दूसरा सूत्र जोड़ना है एक मिनट गहरी सास ले गहरी सांस पूरी गहरी सांस, अच्छा। पूरी गहरी श्वास और गहरी और गहरी और गहरी किसी दूसरे पर ध्यान न दें, अपने भीतर सारी ताकत लगाएं, और, और गहरी और गहरी और गहरी और दूसरा सूत्र जोड़ दें, दूसरा सूत्र है शरीर को पूरी तरह छोड़ देना है गहरी सांस लें और शरीर को छोड़ दें, रोना आने दें आंसू निकले बहने दें हाथ पैर कपने लगें कपने दें शरीर डोलने लगे घूमने लगे घूमने दें शरीर खड़ा हो जाए नाचने लगे नाचने दें पूरी गहरी सांस लें और शरीर को छोड़ दें शरीर को जो होता हो होने गहरी सांस गहरी सांस गहरी सांस अब 10 मिनट तक गहरी सांस जारी रहेगी और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े जो मुद्राएं बनती हो बने जो आसन बनते हो बने शरीर लोटता हो लोटे नाचता हो नाचे शरीर को छोड़ दें सिर्फ दृष्टा रह जाए शरीर को जरा भी रोके नहीं गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस और शरीर को बिल्कुल छोड़ दें जो भी होता हो शरीर को जरा भी रोके नहीं अब 10 मिनट तक गहरी श्वास जारी रहेगी और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ शरीर जो होता है उन्हें कोई संकोच ना ले गहरी सांस गहरी सांस गहरी सांस आंसू आए आने दें रोना निकले निकले जो भी होता हो शरीर को बिल्कुल छोड़ दें शरीर अपने आप ढोलने लगेगा चक्कर खाने लगेगा शक्ति भीतर उठेगी तो शरीर कपेगा कंपित होगा ढूंढेगा भीतर से शक्ति उठेगी तो शरीर आंदोलित होगा उसे छोड़ शरीर को बिल्कुल छोड़ दें गहरी सांस जारी रखें और शरीर को छोड़ दें शरीर को जो होता होने उसे जरा भी नहीं रोके गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास ध्यान रहे शरीर पर कहीं कोई रुकावट ना रहे जो शरीर को होने हों होने दें उससे शक्ति के ऊपर पहुंचने में मार्ग बनेगा छोड़ दें शरीर को ढीला छोड़ दें गहरी सांस जारी रखें उसे ढीला ना करें सांस गहरी चले शरीर को शिथिल छोड़ दें शरीर को जो होता है होने दें बैठता हो बैठे गिरता हो गिरे खड़ा होता हो जाए जो होता है होने दें गहरी सांस जारी रहे गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी कुछ बचाए ना सब दावों पर लगा दें पूरी शक्ति दावों पर लगा दें देखें बचा रहे हैं बहुत कुछ बचा लेते हैं पूरा दाव पर लगा दें गहरी श्वास गहरी श्वास शरीर को छोड़ें जो होता है होने दें छोड़ें हंसना आ जाए आ जाने दें रोना आए आने दें आवाज निकले निकल जाने दें उसकी कोई चिंता ना ले जरा ना रोके बस आप गहरी सांस लें और छोड़ें शक्ति उठ रही है छोड़ें शरीर को गहरी सांस लें गहरी सांस लें गहरी सांस लें और शरीर को छोड़ दें शरीर में कुछ जगेगा तो शरीर कंपित होगा घूमेगा नाच सकता है रो सकता है चिल्ला सकता है छोड़ दें शरीर को छोड़ शरीर को बिल्कुल छोड़ जरा संकोच न लें शरीर को बिल्कुल छोड़ गहरी सांस और गहरी अपनी शक्ति सांस पर लगाएं और छोड़ दें शरीर को जो होता है होने दें जरा भी संकोच नहीं जरा भी न रोके दूसरे की फिक्र ना करें शरीर को छोड़ें शक्ति जगेगी तो बहुत कुछ होगा रोना आ सकता शरीर कपेगा अंग हिलेंगे मुद्राएं बनेगी शरीर खड़ा हो सकता छोड़ दें जो होता है होने आप अकेले हैं और कोई नहीं छोड़ें गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। एक दो मिनट पूरी मेहनत करें तीसरे सूत्र पर जाने के पहले पूरी मेहनत लें गहरी सांस लें गहरी सांस लें गहरी सांस लें गहरी सांस लें गहरी सांस लें गहरी श्वास लें, लें, लें और शरीर को छोड़ें जो होता है शरीर को छोड़ जो होता है होने जरा भी नहीं रोकेंगे देखें कुछ मित्र रोक लेते हैं रोके मत छोड़ें पूरी शक्ति लगाएं और छोड़ें दबाए नहीं निकल जाने दे शरीर खड़ा होता है संभाले न हो जाने दे नाचता है नाचने दे शरीर को पूरी तरह छोड़ दे तभी सोई हुई शक्ति अपना मार्ग बना सकती छोड़ें, गहरी श्वास लें, गहरी स्वास गहरी स्वास गहरी स्वास गहरी स्वास और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी, और गहरी और गह लगाए पूरी शक्ति लगाए पूरी शक्ति लगाए श्वास गहरी और गहरी और गहरी कब जाने दें पूरे व्यक्तित्व को हिल जाने दें जो होता है होने दें छोड़ दें गहरी शक्ति लगाए गहरी शक्ति लगाए और गहरी श्वास लें, और गहरी श्वास लें पूरे शरीर में विद्युत दौड़ने लगेगी पूरे शरीर में विद्युत दौड़ने लगेगी आखिरी एक मिनट जोर से ताकत लगाएं तीसरे सूत्र में जाने के लिए गहरी सांस गहरी सांस गहरी सांस और गहरी और गहरी और गहरी पूरी ताकत लगाएं तीसरे में गति हो सके और गहरी सांस लें पूरी शक्ति लगा दें और गहरी सांस लें और गहरी सांस लें और गहरा और गहरा और गहरा और अब तीसरा सूत्र जोड़ दे श्वास गहरी जारी रहेगी शरीर की गति जारी रहेगी और तीसरा सूत्र भीतर पूरी शक्ति से पूछने लगे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ भीतर पूछे श्वास श्वास में एक ही प्रश्न बढ़ जाएगा मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ श्वास तेजी से जारी रहे और भीतर पूछें मैं कौन हूँ शरीर की कंपन और गति जारी रहे और भीतर पूछें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ दो मैं कौन हूँ के बीच जगह न रहे पूरी शक्ति लगाए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ एक दस मिनट सारी शक्ति लगा दें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूं पूरी ताकत लगाए प्राण भीतर एक ही गूंज से भर जाए मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं ताकत से पूछे भीतर सारे प्राणों में एक गूंज उठने लगे मैं कौन हूं गहरी सांस जारी रहे शरीर को जो होना है होने दें और पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं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 पूरी शक्ति लगाएं जरा भी रोके नहीं जोर से भीतर पूछें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ एक आंधी उठा दें भीतर मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ श्वास गहरी रहे सवाल गहरा रहे मैं कौन हूँ शरीर को जो होना है होने दे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ ये पूरा वातावरण पूछने लगे ये रेत के कण कण पूछने लगे ये आकाश ये दृक्ष सब पूछने लगे मैं कौन हूँ पूरा वातावरण में कौन हूँ से भर जाए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरी शक्ति लगाएं फिर विश्राम करना है और जितनी शक्ति लगाएंगे उतने ही विश्राम में प्रवेश होगा जितनी ऊंचाई पर आंधी उठेगी उतनी ही गहरे ध्यान में गति होगी चौथा सूत्र ध्यान का होगा आप पूरी शक्ति लगाए क्लाइमेक्स पर जितना आप कर सकते हो लगा दें कहने को ना बचे कि मेरे पास कोई ताकत शेष रह गई की मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ गहरी श्वास गहरी श्वास भीतर पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरी ताकत से पूछे बाहर भी निकल जाए फिक्र ना करें पूछे भीतर मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हुँ? पूरी ताकत लगाएं, पूरी ताकत लगाएं, पूरी ताकत लगाएं, शरीर को जो होता है होने दें शरीर गिरे गिर जाए रोना निकले निकले पूरी ताकत लगाएं, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरी लगाए जरा भी रोके नहीं मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ कौन हूँ पूरी लगाए पूरी ताकत लगाएं न कौन हूँ मैं कौन हूँ रोके नहीं रोके नहीं मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ कौन हूँ पूरी शक्ति लगा दें ना कौन मैं कौन हूँ पूरी शक्ति लगाएं पांच मिनट ही बचे हैं पूरी शक्ति लगा दें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ शरीर का रोआ रोआ पूछने लगे मैं कौन हूँ हृदय की धड़कन धड़कन पूछने लगे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरे क्लाइमेक्स पर चरम पर अपने को पहुँचा दे आखिरी सीमा पर पहुँचा दें बिल्कुल पागल हो जाए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ बिल्कुल पागल हो जाए पूछने में सारी शक्ति लगा दें पूरी शक्ति लगाएं आखिरी पूरी शक्ति लगाएं फिर तो विश्राम करना है पूरी शक्ति लगाए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ थका डाले अपने को मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन मैं कौन हूँ आंधी उठा दें अब दो मिनट ही बचे हैं पूरी शक्ति लगाए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ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 मैं कौन हूँ शरीर को जो होता है होने दें गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास, गहरी श्वास। मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ शरीर कपता है शरीर नाचता है छोड़ दें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ चौथे सूत्र पर जाने के लिए पूरी शक्ति लगा दें मैं कौन हूँ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 मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरी शक्ति लगा दें मैं कौन हूँ फिर हम चौथे पर चलें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरी शक्ति लगाए छोड़े मत जरा भी ना बचाए पूरी शक्ति लगाए गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास न कौन न कौन न कौन न कौन मैं और अब सब छोड़ें चौथे सूत्र पर चले जाए विश्राम में न पूछे न गहरी श्वास लें सब छोड़ें दस मिनट के लिए सिर्फ पड़े रह जाए जैसे मर गए जैसे सब छोड़ दस मिनट सिर्फ छोड़ कर पड़े रह जाए उसकी प्रतीक्षा छोड़ें ना पूछे ना स्वास्थ्य गरीब ने बस पड़े रह जाएं सागर का गर्जन सुनाई पड़े सुनते रहे हवाएं वृक्षों में आवाज करें सुनते रहे कोई पक्षी शोर करें सुनते रहे दस मिनट मर गए यही 10 minutes from market 32 mm -hmm. Mhm. Mm mhm. Mm आँख न खुलती हो तो दोनों आँखों पर हाथ रखने जो लोग गिर गए हैं उनसे उठते न बने तो धीरे धीरे गहरी सांस में उठते जल्दी कोई ना उठे झटके से ना उठे बहुत आस्था से उठे फिर भी किसी से उठते न बने तो थोड़ी देर ले धीरे धीरे उठ के बैठे हैं आँख खोलने जिससे उठते ना बने थोड़ी गहरी सांस ले फिर आहिस्ता से तो एक छोटी सी सूचनाएं हैं दोपहर तीन से चार मॉल में बैठेंगे मैं यहां बैठूंगा तीन के पांच मिनट पहले ही आप सब आ जाए मैं ठीक तीन बजे आ जाऊंगा बिल्कुल भी बात यहां ना करें एक शब्द भी प्रयोग ना करें चुपचाप आके बैठ जाएं। एक घंटे में चुपचाप यहां बैठूंगा उस बीच किसी के भी मन में लगे कि मेरे पास आना है तो वो दो मिनट के लिए आप इस शिक्षा बैठ जाए और फिर अपनी जगह चला जाए और दो मिनट के बाद न रोके ताकि दूसरे लोगों को आना हो हुआ